विक्रांत अपने अदृश्य डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहा था ऐसे में उसे यह भी पता चल चुका था कि ये किलर्स अपने कानों में एक एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइस को भी, मतलब भी बैकअप टीम इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मौजूद है अब सिग्नल के जाम होने की वजह से उनका ये कम्युनिकेशन डिवाइस भी इफेक्टेड हुआ रहा होगा ऐसे में अगर अब इस सिग्नल जैमर को ऑफ कर दिया जाएगा तो फिर उनका कम्युनिकेशन डिवाइस भी चलने लगेगा ऐसे में अगर उनकी कोई बैकअप टीम इन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी तो फिर वो तुरंत अलर्ट मोड में आ जाएं और फिर हो सकता है कि एक बार फिर वो विक्रांत की पकड़ से दूर चले जाएं और क्या पता तब विक्रांत रूही को भी ना बचा पाए इस वजह से विक्रांत ने अभी नेटवर्क जैमर को ऑफ करना ठीक नहीं समझा लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत के पास समस्या ये थी कि रूम नंबर छह में इंस्पेक्टर लोकेश और असलम घायल पड़े हुए थे और अगर उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया तो फिर उनकी जान को खतरा है ये सोचकर विक्रांत अपनी पूरी ताकत से हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट की तरफ दौड़ने लगा अब तक गोलीबारी की आवाज सुनकर पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ की स्थिति बन चुकी थी। फ्लोर पर लेकिन बाकी अन्य फ्लोर पर मौजूद पेशेंट फटाफट अपने कमरों से निकलकर एंट्रेंस गेट की तरफ भागने लगे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और पूरे हॉस्पिटल में चेख पुकार का माहौल बन चुका था यहाँ पर एडमिट पेशेंट कुछ व्हील पर तो कुछ लोग वॉक के सारे फटाफट बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए थे विक्रांत बिना किसी की तरफ देखे अपनी पूरी ताकत से से उतरता हुआ, नीचे की तरफ भाग रहा था। विक्रांत भागता देख कुछ लोगों को तो यह भी लगने लगा था कि वो किसी का मर्डर करके भाग रहा है लोग उसे ही क्रिमिनल समझने लगे थे लेकिन अभी विक्रांत के पास जरा सभी वक्त नहीं था वो अपनी पूरी ताकत ऐसी सामने आ रही भीड़ को हटा अपना रास्ता साफ करते हुए भागे जा रहा था उसे उम्मीद थी की हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड अब तक एक्टिव मोड में आ चुके होंगे और वो हो सकता है कि उसे रोकने की कोशिश भी करें लेकिन विक्रांत को ताजुब तब हुआ जब उसने देखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी बेहोश होकर जमीन पर गिरे पड़े हुए बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ बल्कि वो पूरी ताकत से हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस के करीब पहुँच गया उसने देखा की हॉस्पिटल के सभी पेशेंट एंट्रेंस गेट के पास ही रिसेप्शन एरिया में आकर इकट्ठे हो गए थे इतनी रात के समय कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था लेकिन विक्रांत इन सभी को पार करता हुआ गेट से बाहर आ गया और फिर विक्रांत ही हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पीछे की तरफ मौजूद अपनी गाड़ी के पास भागा वहाँ पहुंचते उसने पहले हर्षित और अनुष्का को अंदर हुई घटना के बारे में बताया और फिर जल्दी से बैकअप के लिए कॉल करने और एम्बुलेंस को बुलाने का ऑर्डर दिया इसके बाद विक्रांत ने उन दोनों का जवाब सुनने के लिए भी वक्त बर्बाद नहीं किया उसने तुरंत ही उन दोनों को गाड़ी ऐसी उतार खुद अकेले गाड़ी लेकर हॉस्पिटल से बाहर की तरफ भागा दरअसल विक्रांत उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ढूंढने के लिए जा रहा था जिस तरह की कम्युनिकेशन डिवाइस अंदर उन दोनों किलर्स ने अपने कान में लगा रखा था विक्रांत का डिटेक्टर अभी काम कर रहा था ऐसे में उसने सोचा कि अगर जल्दी से उसी तरह की दूसरी डिवाइस को भी ट्रैक कर लिया जाए तो फिर हो सकता है की वो कातलों को पकड़ सकता है उसे शक था की कि उन किलर्स की बैकअप टीम हॉस्पिटल के आस की गली में कहीं खड़ी होगी सो हॉस्पिटल ऐसी बाहर निकलने के बाद गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए हॉस्पिटल के अगल बगल की गलियों में घूमने लगा ताकि उसके अदृश्य डिटेक्टर को इस कम्युनिकेशन टूल को ट्रैक करने में आसानी हो यह अदृश्य डिटेक्टर लगभग 20 मीटर रेंज तक के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रैक कर सकता है वो अभी हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल के चारों तरफ घूम ही रहा था कि अचानक उसे थोड़ी दूरी पर एक ब्लैक कलर की कार कुछ ज्यादा ही स्पीड में बैक होती दिखाई पड़ी विक्रांत के शक्की सुई घूम उठी उसे वो ब्लैक कार थोड़ी संदिग्ध लगी तो वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा इसी बीच विक्रांत के मन में एक बार के लिए यह भी ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूही की मौत हो चुकी है कहीं इन किलर्स ने उसे मार तो नहीं दिया लेकिन करने का सो उसने अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट पर थोड़ा जोर डालते हुए चल पड़ा वैसे अभी विक्रांत को शक था कि इस गाड़ी में किलर हो सकते है अभी वो निश्चित रूप से ये बात नहीं स्वीकार कर सकता था इस वक्त उसके मन में कई तरह के ख्याल उठ रहे थे एक बार के लिए उसका दिल इस गाड़ी में किलर के होने की बात कहता और दूसरी तरफ उसे लगता कि कहीं इस गाड़ी का पीछा करने के चक्कर में मैं असली मुजरिमों को ना छोड़ दूं। विक्रांत काफी असमंजस की स्थिति में था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक बार के लिए उसका मन इस कार का पीछा करने के लिए कह रहा था तो एक बार उसका मन इस बात से पीछे हट रहा था अभी वो ये सब सोच ही रहा था की अचानक से उसने देखा की वो ब्लैक कार फुल स्पीड में रोड की तरफ भागती जा रही थी ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था इस वक्त रात के तकरीबन तकर बज रहे थे ऐसे में विक्रांत को थोड़ा अजीब भी लगा कि आखिर इतनी रात को कोई क्यों इतनी इमरजेंसी में भाग रहा है अब तो उसे थोड़ा यकीन भी होने लगा था कि निश्चित रूप ऐसी गाड़ी है फिर विक्रांत ने ज्यादा कुछ दिमाग लगाए बिना ही गाड़ी के एक्सीटर आरोप अपना पूरा जोर दे डाला और फिर तेजी ऐसी उस ब्लैक कार के पीछे चल पड़ा वो ब्लैक कार फुल स्पीड में यहाँ की गली ऐसी निकल मेन रोड आरोप आ गई और तेजी ऐसी हाईवे पर भागने लगी विक्रांत भी फुल स्पीड में गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगा कुछ ही देर में वो इस ब्लैक कार के बेहद करीब आ गया और फिर उसके डिटेक्टर ने भी विक्रांत को कम्युनिकेशन डिवाइस के उसी कार में मौजूद होने का मैसेज देना शुरू कर दिया उस कार में भी सेम वही कम्युनिकेशन टूल मौजूद था जो की रूम नंबर छह के किलर के पास था ऐसे में विक्रांत बिल्कुल शोर था कि इस कार में भी किलर ही है अब तो विक्रांत के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी अब बस किसी तरह से उसे इस कार को रोकना था विक्रांत ने अपनी पुलिस कार में थोड़ा और दबाते हुए खुद को इस ब्लैक पहुंचने के बाद विक्रांत को पता चला की ये ब्लैक बी एमडब्ल्यू कार थी ऐसे में विक्रांत अपनी खटारा पुलिस कार से शायद ही इसका पीछा कर सकता है पलक झपकते ही वो ब्लैक बी उसकी आंखों से ओझल हो उठी विक्रांत उस गाड़ी की स्पीड देखकर दंग रह गया लेकिन उसके पास इस समस्या का भी हल था उसने हवा में आ जा चुके थे और वो किसी जादुई कार की तरह आगे बढ़ने लगे कुछ ही देर में विक्रांत फिर से ब्लैक करीब पहुंच गया वो इस कार कोवरटेक करके इसे रोकना चाहता था लेकिन तभी अचानक से वो ब्लैक छोड़कर बाईं तरफ एक गली में मुड़ गई, जबकि विक्रांत की कार फुल स्पीड में उम्मीद भी पुलिस वैन को मोड़ता तो निश्चित तौर पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो जोर से गाड़ी का ब्रेक लगाया और इसे फिर से उस ब्लैक बी एमडब्ल्यू के पीछे दौड़ा दिया एक बार फिर से विक्रांत ने अदृश्य प्रोपेलर का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी में स्पीड भरी अगले पल फिर से वो उस ब्लैक बीएमडब्ल्यू के बेहद करीब आ चुका था इस वक्त विक्रांत खुद को फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म के किसी एक्टर से कम नहीं फील कर रहा था इस बार उसने उस ब्लैक बीएमडब्ल्यू को साइड से टक्कर मारने के लिए अपनी कार उसके बेहद करीब लेकर गया विक्रांत जानता था कि उसकी गाड़ी हैवी है ऐसे में टक्कर मारने पर उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है लेकिन जैसे उसने गाड़ी को करीब ले जाकर टक्कर मारने की कोशिश की तुरंत ही वो ब्लैक कार फिर से दाई तरफ मुड़ गई विक्रांत शॉकड रहेगा उसके साथ ही उसका पारा भी साथवे आसमान पर चढ़ गया था साले तेरी तो विक्रांत ने जल्दी से अपनी गाड़ी को भी दाईं तरफ घुमा दिया इसी बीच उसके कान में लगे ब्लूटूथ पर कॉल आना शुरू हो गया विक्रांत ने एक हाथ में स्टीरिंग संभालते हुए दूसरे कॉल से गन लेकर गाड़ी का शीशा नीचे कर लिया हैलो सर आप कहा है कान में लगे ब्लूटूथ में हर्षित की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित को अपने लोकेशन को ट्रैक करते हुए बैकअप पुलिस भेजने का ऑर्डर दिया उसने हर्षित को बता दिया कि वो ब्लैक कलर की एक बी कार का पीछा कर रहा है किलर बैठे हुए इतना कहते हुए विक्रांत ने फोन कट किया और तुरंत शीशे से बाहर अपना हाथ निकालकर ब्लैक बी के टायर पर तो निशाना साधने लगा अभी वो फायर करने वाला था कि उसने देखा कि ब्लैक बी का साइड विंडो खुलता है और उसमें से एक आदमी अपने हाथ में मशीन गन लेकर विक्रांत की तरफ निशाना लगाने में लगा हुआ है